श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनतालीस दस जून अठारह साधन भजन करो और व्याकुल हो श्री रामकृष्ण भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर जरा बैठे हैं अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था भक्तों का समागम होने लगा पहले मणिर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में काम करते थे इस समय पेंशन पाते हैं एक भक्त उन्हें लेकर आए हैं धीरे धीरे बेल घर से भक्तों का एक दल आया श्री मणि मलिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुँचे मणिर रामपुर के भक्तों ने कहा आपके विश्राम में विघ्न हुआ श्री राम कृष्ण बोले नहीं नहीं यह तो रजोगुण की बातें हैं कि वे अब सोएंगे चाणक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्री राम कृष्ण को अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ श्री राम कृष्ण कह रहे हैं श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है श्री राम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था थोड़े दिन हुए यहाँ पर आया था मणिरामपुर रामपुर के भक्तगण कह रहे हैं दया करके हमें ज़रा बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है श्री राम थोड़ा साधन भजन करना होता है दूध में मक्खन है केवल कहने से ही नहीं होता दूध से दही बनाकर मंथन करके मक्खन उठाना पड़ता है परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है मुख्य बात है विश्वास जैसे भाव वैसा लाभ मूल बात है विश्वास विश्वास हो जाने पर फिर यह नहीं होता बणिर के भक्त महाराज गुरु क्या आवश्यक ही है श्री राम कृष्ण अनेकों के लिए आवश्यक है परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है तभी लाभ होता है इसीलिए वैष्णव भक्त कहते हैं गुरु कृष्ण वैष्णव उनका नाम सदा ही लेना चाहिए कली में नाम का महात्मा है प्राण अन्नगत है इसलिए योग नहीं होता उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं सत्संग सदा ही आवश्यक है गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतने ही ठंडी हवा पाओगे आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी होगी सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है वे कहते हैं होगा कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे मैंने केशव सेन से कहा था पुत्र को व्याकुल देखकर, उसके पिता उसके बालिग होने से तीन वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं माँ भोजन बना रही है गोदी का बच्चा सो रहा है माँ मुँह में चूस्नी दे गई है जब चूसनी छोड़कर चितकार करके बच्चा रोता है तब माँ हंडी उतारकर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थी कहते हैं कलयुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है मन में अभिमान करो और कहो तुमने मुझे पैदा किया है दर्शन देना ही होगा गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो ईश्वर मन को देखते हैं विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं जलेगी एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर कर चलाना सीखा था कदम बढ़ाओ लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी चांदी की खान सोने की खान और आगे बढ़कर देखा हीरामी जो लोग अज्ञानी हैं वे मानो मिट्टी की दीवार वाले कमरे के भीतर हैं भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर भी की कि किसी चीज़ को भी देख नहीं सकते ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर हैं भीतर रोशनी बाहर भी रोशनी भीतर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीज़ों को भी ब्रह्म और जगन एक है एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है वे पर ब्रह्म जब तक मैंपन को रखते हैं तब तक दिखाते हैं कि वे आद्याशक्ति के रूप में सृष्टि स्थिति व प्रलय कर रहे हैं जो ब्रह्म है वही आद्याशक्ति है एक राजा ने कहा था कि उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा योगी ने कहा अच्छा तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ अकस्मात एक जादूगर आ पहुँचा राजा ने देखा वह आफर वह आकर सिर्फ दो उंगलियों को घुमा रहा है कह रहा है राजा यह देख यह देख राजा विस्मित होकर देख रहा है थोड़ी ही देर में दो उंगलियों की जगह एक ही उंगली रह गई है जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा है राजा यह देख यह देख, यह देख। अर्थात ब्रह्म और आद्याशक्ति पहले पहल दो समझे जाते हैं परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर दो नहीं रह जाते अभेद एक एक अद्वितीय अद्वैत माया तथा मुक्ति बेलघर से गोविंद मुखोपाध्याय आदि भक्तगण आए हैं श्री रामकृष्ण जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे उस दिन गायक का जागो जागो जननी यह गाना सुनकर समाधिस्थ हुए थे गोविंद उस गायक को भी लाए हैं श्री रामकृष्ण गायक को देख आनंदित हुए हैं और कह रहे हैं तुम कुछ गाना गाओ गायक इस आशय की गीत गा रहे हैं पहला दोष किसी का नहीं है माँ मैं अपने ही खोदे हुए कुएं के जल में डूब कर मर रहा हूँ दूसरा रे यम मुझे न छूना मेरी जात बिगड़ गई है यदि पूछता है कि मेरी जात कैसे बिगड़ी तो सुन उस सत्यानाशी काली ने मुझे सन्यासी बना दिया है तीसरा जागो जागो जननी कितने ही दिनों से कुल कुंडलनी मूलाधार में सो रही है माँ अपना काम साधने के लिए मस्तक में चलो जहाँ पर सहस्त्र पद्म में परम शिव विराजमान है सत्य चक्र को भेद कर हे चैतन्य रूपिणी मन के दुख को मिटा दो श्री कृष्ण। इस गीत में षठ भेद की बात है ईश्वर बाहर भी हैं भीतर भी हैं वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं षठ का भेद होने पर माया का राज्य छोड़ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है इसी का नाम है ईश्वर दर्शन माया के रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता राम लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे हैं सबसे आगे राम बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण हैं जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते उसी प्रकार बीच में माया के आ रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता मणिमल्लिक के प्रति परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है जिस प्रकार दरवान लोग कहते हैं साहब की आज्ञा हो तो इसे अंदर जाने दूँ दो मत है वेदांत मत और पुराण मत वेदांत मत में कहा है यह संसार धोखे की टट्टी है अर्थात जगत भूल है स्वप्न की तरह है परंतु पुराण मत था मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही चौबीस तत्व बनकर विद्यमान है भीतर बाहर उन्हीं की पूजा करो जब तक उन्होंने मैं को रखा है तब तक सभी है फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं है नीचे आग जल रही है इसीलिए बर्तन में दाल चावल और आलू उबल रहे हैं कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं मैं हूँ मैं कूद रहा हूँ यह शरीर मानो बर्तन है मन बुद्धि जल है इंद्रियों के विषय मानो दाल चावल और आलू है अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है इसीलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मज़े की कुटिया कहा है राम प्रसाद के गाने में है यह संसार धोखे की टट्टी है इसीलिए एक ने जवाब दिया है यह संसार मजे की कुटिया है काली का भक्त जीवन मुक्त है नित्यानंदमय है भक्त देखता है जो ईश्वर है वे ही माया बने हैं वे ही जीव जगत बने हैं भक्त ईश्वर माया जीव जगत सबको एक देखता है कोई कोई भक्त सभी कुछ राम में देखते हैं राम ही सब बने हैं कोई राधा कृष्ण में देखते हैं कृष्ण ही ये चौबीस तत्व बने हुए हैं जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने पर सभी कुछ हरा हरा दिखाई देता है भक्ति के मत में शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है राम ही सब कुछ बने हुए हैं परंतु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का अवतार को भी देह और बुद्धि है माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे परंतु अवतार जानबूझकर कर अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं जीव की बात अलग है जिस कपड़े से आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वह कपड़ा पीछे से आठ गाँठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है अष्टपाश लज्जा घृणा भय जाति कुल शील शोक जुगुप्सा निंदा ये आठ पास है जब तक गुरु खोल नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता घृणा लज्जा भयम शंका जुगुप्सा चेतपंचमी कुलम शीलम तथा जाति अष्टो पाशा प्रकर्ति कुल तंत्र